shri radha <Sýra> rama <Sýra> <Sýra> hari gobinda <Sýra> jay jay shri radha rama hari gobinda jay jay gobindh jay jay gopal jay jay gobinda jay jay gopal jay jay shri radha haraman hari gobind <Sings> jay jay shri radha radhan hari gobind jay jay gobind jay jay gopal jay jay holi naja rahe ko vala jay jay sri radhaman hari gobind jay jay sri radhaman hari gobind jay jay gobind jay jay gopal jay jay श्री राधा रम हरि गोविंद जय जय श्री भूलवृंदावंद हरी लाल की जय श्री राधामोहन देव जय श्री चैतन्य चरताम ग्रंथ श्रीमृता ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमा जय ते पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगंथम वाग्म ममृत जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्ष परमधाम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रवर्तितु हम बरापी तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवांश्रजा सह सहगण रघुनाथानीत सजीव साध्वैतम सवधूत पिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादल ललता श्री विशाखान्ता मधुरेश मधुरी माधव मुर्ली मतल मदन मोहन मुदा मर्द मनसो महामहामोह कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मेक्लेश नाशा गोविंदा नमो नम नारायण नमस्कृत्य नरम चुन नरोम देवी सरस्वतीकृपिनु तो भत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभुकूणाबुराशि हे ऊपुर्गत जल्क दयावलोक हे रघुनाथ रघुनाथदास श्रीजीनेंद मते दया तुलसीका यदमना चुराण पठनम तो यमुनाणी गोदावरी सन्ध सरस्वती चर्वाणी तीठा वसंति त्रो य्युतारसंग तो युत भागवत पुराण इलेक्ट्रिटी तो नहीं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 Like yeah. Yeah. <laughs> मंगल, hmm. श्री चैतन्य चैतन्यमृत पच्चीसवा परीक्षित नया परिचित प्राप्त कर रहे हैं जिसमें श्री महाप्रभु शास्त्रार्थ करते हुए केवलाद्वैत संबंध उसका निराश करके अचिंत भेदाभेद बाद उसकी स्थापना करेंगे ये पूरा प्रकरण बहुत ही दार्शनिक है और श्रीमद महाप्रभु ने इसमें श्री केवलाद्वैत शंकराचार्य भगवत पाद के द्वारा स्थापित जो अध्यासवाद है।, अध्यास है।, है अध्यास कहे एक चीज है उस विवर्तवाद का निराश किया इसमें प्रतिम्बवाद का निराश किया और प्रतिम पृथ्वीवाद का निराश करके और जो निश्शक्त का वाद है शंकराचार्य का ब्रह्म में कोई भी शक्ति नहीं रह सकती है ब्रह्म में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है जो एब्सोलुट है अंतिम पदार्थ जहां कूटस्थ जो पदार्थ बचेगा अंत में जाकर के जो पदार्थ बचेगा उस पदार्थ में न कोई चेष्टा रह सकती है न क्रिया न उसमें कोई विशेषण रह सकते हैं इनका खंडन करके श्री कृष्ण जो मधुर लीला से युक्त हैं, उनमें सारी चेष्टाएं भी हैं और उनमें सारे गुण भी विद्यमान हैं और उन लीलाओं का वो कहीं प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं अपने गुणों को कहीं प्रकट करते हैं कि नहीं करते हैं ये स्थापित करते हुए सगुण भक्ति बाद उसकी श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर बहुत अः अच्छी तरह से श्री काशानंद जी उनके साथ में संवाद करते हुए उसकी व्यवस्था करेंगे प्रसंग के अनुसार वो सब चीज आएंगी श्री पुरान जी के विषय में बहुत विवाद है अनेक तरह के विचार प्राप्त हैं कोई कहता है एक ही व्यक्ति जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चाचा हैं, उनका नाम भी प्रबोधानंद है और श्री गोपाल भट्ट जी ने अपनी ग्रंथों के प्रारंभ में उनकी वंदना की हर हरिभक्त बिलास उनमें अपने गुरुवर्ग के रूप में श्री प्रबोधानंद को प्रबोधानंद जी का उन्होंने बड़े आदर के साथ में नाम लिया तो वहां पर कोई कहते हैं कि जो दक्षिण में श्रीरंगम में जो प्रबोधानंद थे वे प्रबोधानंद ही प्रकाशानंद हुए काशी के काशी के जो प्रकाशानंद हैं, वे ही श्री महाप्रभु के आन को ग्रहण करके फिर से वे पूर्वधान बने और उन पुर्वधान जी ने तीन ग्रंथों को कृपा करके प्रकट किया राधा सुधानिधि में श्री राधिका निष्ठा राह उनके के ग्रंथ को माना जाता है बाद में वो हरिवंश जी के नाम से अः प्रसिद्ध हुआ पंथ तो मूल था वो निस्संदेह श्रीधान सरस्वती जी का ग्रंथ है फिर दूसरा उन्होंने श्री वृंदावन शतक जिनमें 18 शतक प्राप्त है और एक बहुत विशाल ग्रंथ वृंदावन की मेहमा उसको प्रकट करने वाला श्री वृंदावन शतक प्रभुदान जी ने प्रकट किया और तीसरा श्री चैतन्य चंद्र चैतन्य इसमें चंद्रामी गौरवनिष्ठा इनको भी श्री प्रभुदान जी ने कृपा कर करके प्रकट किया तो गौरवनिष्ठा राधा निष्ठा और कृष्ण निष्ठा इन तीनों को प्रकट करने वाले तीन ग्रंथों को उन्होंने प्रकट किया तो इस बात को लेकर के समय के प्रसंगानुसार हम विवेचन करेंगे कि एक ही व्यक्ति तीन था दूसरा कहते हैं भाई ऐसा नहीं माना जाता है कि एक बार एक फिर दूसरी बार दो फिर ती, तीसरी बार तीसरा हो जाए पहले जब शिवअम में रह रहे हैं और इतनी कृपा कर रहे हैं और जिनका गुरु रूप में ध्यान कर रहे हैं वे प्रबोधानंद ही प्रकाशानंद हुए प्रकाशानंद ही पुनः प्रबोधानंद बन गए तो न इधर के रहे न उधर के रहे इतनी जल्दी जल्दी कैसे एक परिवर्तन हो गया बड़ा यह भी विवाद है कि श्री महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा के लिए पधारे सन 66 में विक्रम संबत 66 में श्रीमन महाप्रभु ने संयास ग्रहण किया विक्रम संबत पंद्रह में श्री महाप्रभु वृंदावन आए छ वर्ष के बाद में और संन्यास ग्रहण करके श्रीमान महाप्रभु विक्रम संबत ग्रहण करके बिक्रम संबत सड़सठ में श्री महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए चले गए उस समय श्री प्रकाशानंद जी का प्रवधान जी का उन्होंने दर्शन नहीं किया दक्षिण में वहां पर वेंकट भट्टी जी के पास में जब दक्षिण में रहे गोपाल भट्ट जी को उनकी सेवा में रहे और गोपाल भट्ट जी के साथ में महाकृपा करते हुए श्रीमन महाप्रभु विराजमान रहे उस समय श्री प्रकाश प्रोधन जी जिन प्रवोधन का गुरु रूप में श्री गोपाल भट्ट जी ने हरिभक्ति विलास में उल्लेख किया है वे वहां पर नहीं दिखे उसके पहले कुछ ही समय पहले वे जा चुके थे ग्रह त्याग कर चुके थे वे कोई भक्त रहे होंगे पर वे काशी में आकर के ऐसे स्थापित हो, हो जाएं, कि उनके दस दस हजार शिष्य हो और इतनी उनकी ख्याति हो जाए ये भी संबंध नहीं है और भक्ति के संबंध से यदि संबंधित रहे हैं तो एकदम भक्ति के विरोध में ही कहीं खड़े खड़े हो जाएं, तो ये आ, भी उचित नहीं लगता है इसलिए लगता यही है कि गोपाल भट्टजी के चाचा जो प्रबोधानंद हैं वे कोई अलग व्यक्ति हैं और ये प्रकाशानंद जो काशी में हैं ये कोई अलग है तीनों व्यक्ति गोपाल भट्टजी के चाचा काशी के प्रकाशानंद और वृंदावन शतक के रचनाकार प्रबोधानंद ये तीन अलग अलग व्यक्तित्व हैं। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कुछ लोगों का कहना है नहीं वे अलग हैं दक्षिण वाले पूर्व जी के परंतु वे संन्यास ग्रहण करके निकल गए फिर महाप्रभु की जब कृपा हुई इसके बाद में विशेष रूप से हो सकता है कि वे कहीं रामानुज संप्रदाय से कहीं प्रभावित रहे हो। परन्तु ब्रिज भक्ति उतनी उन श्री प्रोधान में चाचा जी में नहीं हो क्योंकि हर भक्ति विलास और श्री षठ संदर्भ का जो संकलन श्री गोपाल भट्ट जी ने किया वो षठ संदर्भ का संकलन वो जिस तरह से शास्त्र के आधार पर किया तो उसमें राम संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है ऐसा नहीं है और गौरी वैष्णव ने श्री रामानुज भगवान को वृद्ध वैष्णव कहकर के संबोधित किया यदोत्तम वृद्ध वैष्णव इतना आदर देते हैं सर्वज्ञ कह करके सर्वज्ञ मत कहकर के श्री माध्वाचार्य को मध्वाचार्य उनको आदर दिया गया है गौरी वैष्णव साहित्य में और वृद्ध वैष्णव कहकर के रामानुजों को अत्यंत आदर प्रदान किया गया है श्री रामानुज ने शंकराचार्य के मत में अनेक अनेक कमियां देखी और उनके उन कमियों को यहां पर भी कहीं संकेतित किया गया है केवल द्वैत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अंत में कूटस्तम जो बाद में जो पदार्थ बचेगा मूल में जो मूल आधारभूत जो वस्तु बचेगी वो मूल आधारभूत वस्तु में कहीं एक्शन और कोई क्वालिटीज नहीं हो सकती हैं चेष्टा और गुण नहीं हो सकते हैं ऐसा नहीं माना जा सकता है वो चेष्टा और गुणों से युक्ति ही है ये श्रीमद महाप्रभु ने स्थापित किया तो ये जो बात है ये बहुत कुछ मूल आधार रूप में श्री शंकराचार्य भगवत पाद के द्वारा कहीं स्थापित हुई सारे जो कम्युनिस्ट जितने भी विचारक हैं समीक्षक हैं और उसके उनके आधार पर या आधुनिक जो इतिहासकार हैं, उनके आधार पर श्री शंकराचार्य का समय ईसा पूर्व सौ ईसापुर आठवीं शताब्दी के मध्य में श्री शंकराचार्य विराजमान हुए और शंकराचार्य 32 वर्ष पृथ्वी के ऊपर विराजमान रहे एक प्रसिद्धि है कि अष्टवर्षो भवेदरा आठ वर्ष के जब थे तब श्री शंकराचार्य ने का यज्ञ हुआ और बारहवें वर्ष में शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया और सोलह वर्ष में श्री शंकराचार्य उन्होंने महाभाष्य की रचना कर दी और बत्तीस वर्ष होने पर क्या होती है बत्तीस वर्ष जरा सी आयुष है बत्तीस वर्ष में श्री शंकराचार्य फिर निर्वाण को प्राप्त हो गए ये शंकराचार्य के विषय हाँ शंकराचार्य बनाए नहीं शंकर भाष्य शंकर भाष्य जिसको शारीरिक भाष्य कहते हैं गीता आ, के हाँ नहीं ब्रह्म के ऊपर ब्रह्मसूत्रों के ऊपर गीता के ऊपर भी मैंने शंकराचार्य ने तीन के ऊपर टीका लिखी ब्रह्मसूत्र के ऊपर भी टीका लिखी उन्होंने भगवत गीता के ऊपर भी टीका लिखी और उन्होंने ग्यारह जो उपनिषद है दस उपनिषद था प्रश्न मुन्न मांडू के आ, ये जो है इन पंखा बंद करें प्रशांत चल का ये ये, चाला। चाला। था था हाँ ये, ये, ये ये ये ये ये ये ये ये चल चल चल लाइट लाइट भी गए, लाइट भी गई गई तो श्री शंकराचार्य ने तीनों के ऊपर भाषण लिखा इतनी जल्दी और फिर इसके बाद में शंकराचार्य जी ने कृपा करके वो जो चार जो स्थान हैं उन चार स्थानों में चार पीठ शंकराचार्य की वे स्थापित की बहुत बड़ा काम इतनी छोटी इतनी छोटी अवस्था में इतना बड़ा कार्य कर देना केवल 32 वर्ष और उसमें उन्होंने माने मान में पीठ चारों जो धाम हैं श्री केरल दक्षिण में पीठ और द्वारका में पीठ और उन्होंने जगन्नाथ पीठ तो ये पीठ जो है, की की। है श्रीधर स्वामी ये तो जगन्नाथ पीठ गोवर्धन पीठ के कहीं शंकराचार्य भी रहे और उनकी गुरु परंपरा में श्री श्रीधर स्वामी का कहीं उल्लेख किया जाता है परंतु श्री श्री स्वामी का कहना कि आप वैष्णव माथे के ऊपर बैठा करके नाचते हैं श्री स्वामी को इतना आदर देते हैं कि बिना कोई लाग लपेट के बिल्कुल स्पष्ट रूप से भक्ति की महिमा शंकराचार्य खूब गायन करते हैं भले सिद्धांत वर्णन करते हैं अद्वैत का परंतु तो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मोक्ष साधन संपत्तिया भक्ति एवं गरीय मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है ज्ञान करने पर अज्ञान का कुछ अंश रह जाता है और फिर से वह अज्ञान कहीं प्रकट हो जाता है और फिर से प्रकट होकर के फिर से व्यक्ति को मोहित कर सकता है तो शंकराचार्य ने बहुत बड़ा काम किया साढ़े 750 सौ पचास ईस्वी में शंकराचार्य कृपा करके प्रकट हुए और 32 वर्ष रह करके उन्होंने इतनी बड़ी एक साधना की और बौद्धों का विशेष रूप से उन्होंने खंडन किया बौद्धों का खंडन किया श्री शंकराचार्य के बाद में 11वीं शताब्दी में श्री रामानुज भगवान हुए और रामानुज भगवान ने श्री भाष्य लिखा और श्रीभाष्य लिख करके उन्होंने सिद्धांत जो है उन सिद्धांत की स्थापना की और शंकराचार्य का जो केवलाद्वैत था उसका खंडन करके उन्होंने विशिष्टाद्वैत के रूप में कहीं अपने सिद्धांत को स्थापित किया और यह कहा जीव और जगत ये दोनों भगवान के विशेषण हैं और भगवान विशेष है इस प्रकार विशिष्टाद्वैत उसकी उन्होंने स्थापना की जीव और जगत उनके विशेषण हैं और विशेषण विशेष का आश्रय लेकर के ही रहता है उनकी एक तरह से शक्ति है जिसको श्री रामानुज भगवान विशेषण कहते हैं उसको श्रीमद महाप्रभु ने उसको भगवान की शक्ति कह दिया ये शक्तिवाद को लेकर के चले हैं कि तटस्था शक्ति भाई बहिरंगा शक्ति जीव को शक्ति माना उन्होंने उसको विशेषण करके माना और शेष के रूप में हम सब हैं शेष भगवान हैं शेषी इस रूप में उन्होंने जीव जगत और स्वरूप शक्ति इनसे विशिष्ट होकर के भगवान विराजमान हैं ये श्री रामान भगवान ने स्थापित किया तेरहवीं शताब्दी में श्री नुमर्क भगवान प्रकट हुए और नुम्ब भगवान का एक बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने उपास्य तत्व के साथ में श्री राधिका तत्व उसको भी स्थापित किया और दशलो वेदांत कामधेनु नाम करके दस श्लोक उन्होंने सिद्धांत के लिखे दस श्लोक और उसमें अंगे तो बामे विराज मान अनुरूप सौभगाम सखी सहस परिसेविताम सदा स्मरेम देवीम सकलेष्ट कामधाम ये एक श्लोक उसी का है श्लोक और यहां पर श्री कृष्ण रूप को उन्होंने स्थापित किया श्री रामानुज ने नारायण लक्ष्मी नारायण उनकी स्थापना की परंतु श्री तपाकर के करके श्री नम्बर भगवान उन्होंने श्री राधिका उपासना को भी जो कि पुरानी ही थी परंतु उसको कहीं उपासना के भाग में स्थापित किया और राधा कृष्ण को उन्होंने परम तत्व के रूप में स्थापित किया श्री रामानुज भगवान के ही अंश रूप के बाद में उनकी परंपरा में श्री रामानंद भगवान भी हुए रामानी को उन्होंने राम सीता को परतत्व के रूप में स्थापित किया रामानंद में आ, कहते हैं कि रामानुज के जो आचार्य थे वे आचार्य उनके उनकी पालकी में अनेक अनेक बात श्री रामानंद रामानुज रामानंद भगवान ने उठाई और तो उनको कहीं अच्छा नहीं लगा और माने उनके अनुगत इतने बड़े विद्वान थे अनुगत नहीं पर श्री रामानंद भगवान ने रामानंद ने अलग से ब्रह्मसूत्र लिखा रामानुज का जो ब्रह्मसूत्र था वो नारायण पर था परंतु रामानु रामानंद जी ने उनको श्री राम सीता के परक के रूप में उनको स्थापित किया और राम सीता को भाषी हाँ, हाँ, ये ये के रूप में उन्होंने दोबारा एक ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र जब तक के ऊपर टीका नहीं होगी तब तक संप्रदाय के रूप में स्थापना नहीं होगी ये पहले एक मान्यता थी श्री शंकराचार्य उनके भाष्य को शारीरिक भाष्य कहते हैं शरीर का मतलब है जैसे आत्मा अलग है शरीर अलग है इसी प्रकार माया के कारण दिख रहा है ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है भ्रम के कारण जगत और जीव अलग दिख रहे हैं ये भ्रम है और ये शरीर रूप होकर के विराजमान इसलिए शरीर को उन्होंने माया के द्वारा ही भगवान के शरीर की कहीं दर्शन हो रहे हैं और उसको शारीरिक भाष्य के रूप में फिर उन्होंने जीव जगत का स्थापन किया श्री भगवान के बाद में फिर तेरहवीं शताब्दी में ही पीछे श्री स्वामी भगवान उत्पन्न हुए और उन विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत का स्थापन किया और शुद्धाद्वैत का स्थापन करके वे ये स्थापित करते हैं कि जो परतत्व है वो परतत्व अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत को स्थापित कर रहा है और अंत में ब्रह्म वह माया के स्पर्श से शुद्ध होकर के विराजमान है ये उन्होंने कहा ब्रह्म को कभी भी माया का स्पर्श प्राप्त नहीं है ये शुद्धाद्वित का दर्शन शुद्धाद्वित संप्रदाय जब कहीं गद्दी खाली हो गई उस समय श्री बल्लभाचार्य जी को मैसूर के जो राजा थे कृष्ण कृष्णानंद उनके राज्य में कृष्ण राय राय हाँ कृष्ण राय कृष्ण राय जी उनके राज्य में वहां पर उनका कनकाभिषेक हुआ और उनको उस गद्दी के ऊपर विशेष रूप से विराजमान किया गया श्री जी कृष्णानंद राय उनके राज्य में फिर उनको सब चारों वैष्णवों के चारों संप्रदायों के मध्य में उनको आचार्य रूप में भी एक संप्रदाय के मुख्य आचार्य के रूप में प्रकट किया और उन्होंने उसी सिद्धांतों को विशेष रूप से ग्रहण करके फिर पुष्ट मार्ग का स्थापन किया श्री महाप्रभु के समकालीन से चैतन्य महाप्रभु हैं दोनों कॉन्टेपरे हैं उस समय श्री महाप्रभु उन्होंने श्री जीव गोस्वामी जी को सनातन गोस्वामी जी को विभिन्न उपदेश देते हुए इन्होंने अचंत भेदाभेद जो हैं, उस दोईत को किया शताब्दी में, में गोविंद भाष्य जो है इसको चैतन्य सम्प्रदाय को पहले प्रमुख मान्यता नहीं मिली वे कहने रहे हैं कि भागवत अपने आप में भाष्य है और श्रीमद भागवत मूल भाष्य के रूप में विराजमान है उसकी अलग से आवश्यकता नहीं है कोई भाष्य लिखने की इसे भागवत को भाष्य करके माना परंतु जब जयपुर में कहीं ये पूछा गया कि यदि तुम राधा रानी को श्री कृष्ण की शक्ति स्थापित कर रहे हो तो इसके लिए भाष्य कौन सा है उस समय श्री गोविंद भाष्य बल्द विद्याभूषण ने कृपा करके प्रकट किया तो ये एक अलक्रम था यहां पर श्री महाप्रभु ने जैसे कहीं अपने संवाद में श्री प्रकाशानंद जी उनकी सभा में जो सिद्धांत स्थापित किए और जिन सिद्धांतों को पहले श्रीमन महाप्रभु सनातन शिक्षा के समय प्रदान कर चुके हैं और कई शास्त्रार्थ विधि से जिस सिद्धांत को स्थापित किया उस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ये पच्चीसवा जो परिच्छेद है पच्चीसवें परिच्छेद को यहां प्रस्तुत करेंगे महाप्रभु की जय गौर हरी वो वैष्णवी कृत्य संयासी मुखान काशी निवासना सनातनम सुसंस्कृतियों प्रभु नीलाद्रिम आगमत कार्य कर दे रहे हैं कि वैष्णवी कृत्य संयासी मुखान सन्यासियों में जो प्रधान थे उनको वैष्णव बना करके काशी निवासना न काशी में जो निवास करने वाले सन्यासी सन्यासीगढ़ थे उनको वैष्णव बना करके सनातनम सुसंस्कृत्य और सनातन गोस्वामी जी को भी शिक्षा प्रदान करके प्रभु नीलाद्रम आगमत श्री प्रभु श्री नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु फिर लौट करके आए माने छह वर्ष तक महाप्रभु विचरण करते रहे संन्यास ग्रहण करने के बाद में 1566 में प्रभु ने संन्यास लिया मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के समय और फिर इसके बाद में अब जो भी तिथि रही हो तिथि तो आगे पीछे हो जाएंगे तो मकर संक्रांति में माघ के महीने में महाप्रभु ने संयास ग्रहण किया मकर संक्रांति पर और संक्रांति पर सन्यास ग्रहण करके श्रीमंत महाप्रभु फिर श्री, श्री अद्विताचार्य उन अद्विताचार्य के यहां पर आकर के प्रथम भिक्षा की और वहां पर लगभग दस दिन रहने के बाद में फिर शचि मां उनके आदेश को ग्रहण करके श्रीमंत महाप्रभु फिर नीलाचल पधारे नीलाचल पधारे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य जो जीव में मैं, मैं कृष्ण दास हूं ये चेतना प्रदान करें उनका नाम चैतन्य चैतन्य देव को प्राम है जीवों में कृपा करके अनर्पित चरी भक्ति प्रदान करके भक्ति युक्त जो दास भाव है उसको जो प्रदान करते हैं चेतना प्रदान करने वाले हैं उनका नाम चैतन्य हुआ श्री चैतन्य को प्रणाम है जय नित्यानंद श्री नित्यानंद प्रभु गुरतत्व होकर के विराजमान हैं श्री नित्यानंद प्रभु भी श्रीमद महाप्रभु के हृदय जैसे गुरुदेव गुरतत्व जो है वो श्री कृष्ण के हृदय के भाव को जानता है ऐसे ही, ही श्री नित्यान प्रभु भी श्री महाप्रभु के हृदय के भाव को पूरी तरह से जानते हैं वे नित्यानंद स्वरूप होकर के महाप्रभु के प्रकाश भेद होकर के ही श्री नित्यान प्रभु विराजमान हैं और महाप्रभु जैसे राधा कृष्ण मिलतनु हैं इसी प्रकार श्री नित्यान प्रभु भी उस भाव को बहुत अच्छी तरह से जानते और श्री महाप्रभु के विभिन्न अनुगतों में कुछ अनुगत ऐसे हैं जो नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को भी श्री राधा महाप्रभु को जैसे राधा कृष्ण मिलितनु मानते हैं ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को भी श्री रामदास बाबाजी महाराज श्री राधिका रमन चरण दास बाबूजी महाराज उनका जो बड़े बाबूजी महाराज उनका जो परिकर है वो श्री नित्यानंद प्रभु को भी कहीं शास्त्रीय आधार पर वे भी श्रीमद महाप्रभु का ही बिल्कुल प्रकाश प्रकाशभेद मानते हुए उसी प्रकार श्री युगल स्वरूप मिल स्वरूप इनको भी मानते हुए सामंता अन्य जो हैं वे सब श्रीमद नित्यानंद प्रभु को गुरत और बलदेव तत्व बलदेव गुरु होकर के विराजमान है उस रूप में ही मानते हैं परंतु एक जो अत्यंत रसिक प्रकार है वो रसिक प्रकार नित्या तो राधिका प्ररोक्ता उनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत यही है, है कि नित्या का अर्थ है राधिका और आनंद का है कृष्ण तो नाम में भी श्री युगल सरकार दोनों मिले हुए आनंद रस विग्रह तयम नित्यानंद वसुंधरे ऐसा कहकर के शास्त्रों में वहां पर निरूपण कहीं प्राप्त हुआ है भविष्य पुराण के ये वचन कहीं हैं तो ये श्री नित्यानंद प्रभु जो हैं तो जय नित्यानंद श्री नित्यानंद कृपा के बिना महाप्रभु की कृपा प्राप्त तो हो ही नहीं सकती है इसलिए नित्यानंद प्रभु उनकी भी जय हो जय अद्वैत और श्री नित्यानंद और श्री महाप्रभु गौरताई इन दोनों से अद्वैत होकर के अद्वैत अद्वैत होने के कारण ही अद्वैत होकर के वे विराजमान है ऐसा चेतन चेतावृत्त में कहा कि अद्वैत तत्व होने के कारण महाप्रभु से अद्वैत होने के कारण यह भी अद्वैत होकर के विराजमान तो जय अद्वैत चंद्र परम चंद्रमा ने आनंद तो अद्वैत को कहीं कृपा करने वाले होकर के जय गौर भक्त गौर भक्त उनकी जय हो जय ऐसे होकर महाप्रभु मास पर्यंत शिक्षा तारे भक्ति सिद्धांत अंत इस प्रकार श्रीमद महाप्रभु ने दो मास तक काशी में निवास किया और दो मास काशी में निवास करने के बाद में श्री सनातन गोस्वामी जी को सिद्धांत के सिद्धांतेर अंत सिद्धांत की पराकाष्ठा उसको सिखाया ये अंत कहने का भाव यह है कि अन्य अन्य सिद्धांतों में जिस बात को संक्षेप में कह दिया था या छिपा के कह दिया था महाप्रभु ने उन सिद्धांतों को यहां स्पष्ट रूप से प्रकट किया और वैसे भी ये देखा जाए तो जितने भी सिद्धांत है उनमें चेतन संप्रदाय श्रीमंद महाप्रभु का सिद्धांत सबसे परिवर्ती है तो अन्य सिद्धांतों में जो पक्ष छूट गए थे या तो जिनके ऊपर विवेचन नहीं किया गया था उन सारे छूटे हुए या संदेहास्पद पक्षों का पूरी तरह से निराश श्री चैतन मत में किया जाता है सुभेदाभेद तो जो सिद्धांत है ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कि सार्वभौम सिद्धांत है और जिसमें पूरी तरह से सभी पक्षों को ग्रहण किया गया और जो प्रश्न यक्ष प्रश्न थे कहीं न कहीं सदा खड़े हो जाए जिनका उत्तर पाना बड़ा कठिन ऐसे प्रश्नों का भी श्रीमंद महाप्रभु ने कृपा करके उत्तर दिया इसलिए सिद्धांत और अंत अंत कह करके निर्विवाद जो सिद्धांत है सिद्धांत ही कहते हैं जो के संदेह को निवृत्त करके और अंत में पूर्ण वस्तु कोई सहाय इस्था, स्थापित करे उसको सिद्धांत कहेंगे पूर्व के निराश पूर्वक निष्कर्ष रूप में प्राप्त होने वाला जो विचार है उसको हम सिद्धांत कहते हैं तो सिद्धांत अंत सिद्धांत के अंत को प्राप्त किया इसी बीच में एक बात कह रहे हैं कि परमानंद कीर्तनिया शेखरे संगी प्रभु के कीर्तन सुनाए अति बड़ रंग श्री परमानंद नाम करके कीर्तनिया है श्री परमानंद कीर्तनिया ये श्री चंद्रशेखर जिनके घर में श्री काशी में महाप्रभु रहे चंद्रशेखर वैश्य थे और ये विशेष रूप से ग्रंथ लिखने का जो कार्य है वो करते थे लिखिया तो लिखियाओं की एक बहुत बड़ी परंपरा रही तो पहले प्रिंटिंग तो था नहीं ग्रंथ लिखे जाते थे और ग्रंथ लिखने के बाद में उन ग्रंथों को आ, का पारिश्रमिक भी लिखने वाले को प्रदान किया जाता था तो पारिश्रमिक किसके आधार पर दिया जाए इसको स्थापित करने के लिए अनुष्टुप छंद के अनुसार ग्रंथ को ग्रंथ की संख्या होती थी जैसे श्रीमद भागवत में यो ये देखा जाए तो करीब साढ़े तेरह हजार हाँ श्लोकी हैं। है अष्टादश यदि गणना करें मेरे पास में वो गणना है मेरे पास में है वो पहले विद्वानों ने की है गणना तो वो अठारह हजार हाँ श्लोक उसके पूरे अठारह हजार है डेढ़ श्लोक केवल कम है अठारह हजार श्लोकों की पूरी संख्या उसमें प्राप्त है एक एक अक्षर को गिन करके बत्तीस अक्षर का एक श्लोक माना जाए इसमें श्री शुक ये शुक्रवाचवाच शब्द जो है उनको अलग से पूरा श्लोक माना गया और पीछे की जो पुष्पिका है इसे श्रीमद भागवती महापुराणिक इसको डेढ़ श्लोक माना गया और इस मेजरमेंट के साथ में यदि गिना जाए तो जहां पर कहीं वंशस्थ छंद है कहीं दूसरे छंद है मंदा है शार्दुल विक्रीत हैं बहुत सारी छंद आर्या है तो उनको 28 श्लोक 32 अक्षरों के छंद की गणना के अनुसार यदि उसको किया जाए वो पूरी गणना की हुई है तो वो पूरे अठारह हजार ही पढ़ते हैं केवल डेढ़ श्लोक कम अठारह पूरे उतने के उतने प्राप्त होते हैं तो श्री चंद्रशेखर उनके यहां पर महाप्रभु रहते थे और परमानंद कीतनिया महाप्रभु को उस समय संकीर्तन या लीला कथा का कीर्तन श्री परमानंद परमानंद ये सुनाते थे प्रभु के कीर्तन सुनाए अति बड़ा रंगी अत्यंत स्नेह के साथ में प्रभु को कीर्तन सुना रहे इनके प्रति महाप्रभु के हृदय में उपेक्षा का भाव है वहां पर वो प्राय संसियों की सभा में जाकर के कभी नहीं बैठे सन्यासी गण प्रभु यदि उपेक्षित भक्त दुख खंडाई थे तारे कृपा कैल काशी के सन्यासीगण महाप्रभु की प्राय उपेक्षा कर रहे थे और भक्तों के दुख को मिटाने के लिए अरे सन्यासीगण महाप्रभु को आदर नहीं दे रहे हैं एक नया संन्यासी मान रहे हैं कि अभी अभी अभी संन्यास लेकर के आया है दो चार पांच साल पहले हुए तो हम तो इतने पुरान पुरानी पुराने हैं इसलिए निरादर का भाव है ऐसी स्थिति में भक्तों को बड़ा दुख हो कि महाप्रभु को आदर नहीं देते हैं ये क्या बात हो रही है तो महाप्रभु ने एक दिन मन में विचार किया कि इन भक्तों के मन के कष्ट को भी दूर कर देना चाहिए पहले आदि लीला के सप्तम परिच्छेद में ये महाप्रभु के सन्यास का प्रयोजन कविराज कि महाप्रभु के सन्यास का प्रयोजन था कि सन्यासी लोगों ने जो अनादर किया था अब यदि महाप्रभु सन्यास वेश धारण करेंगे तो विद्यार्थियों ने जो महाप्रभु का अनादर किया तो उनका अधन हो जाएगा और जिनको मैंने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया ऐसे विद्यार्थियों का अधपतन हो जाए ये उचित नहीं है तो यदि मेरे सन्यासी वेश को देखेंगे तो भी मुझे एक बार प्रणाम कर लेंगे प्रणाम करने से उनका वैष्णव अपराध मात अपराध दूर हो जाएगा इसी प्रकार सन्यासी गण भी श्रीमत महाप्रभु को एक सामान्य हीन सन्यासी समझ रहे हैं कि सन्यास होकर के ये वेदांत चर्चा तो करता नहीं है वेदांत की कथा तो करता नहीं है उपनिषदों की और ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहा है भावुकों की तरह से नाश्ता कीर्तन करता है ऐसा विचार करके उनकी भी अपेक्षा कर रहे थे तो उनको भी सन्यास संस देख करके वे भी कहीं प्रणाम कर लेंगे सन्यासियों के अपराध का खंडन कराने के लिए महाप्रभु ने सन्यास बेश धारण किया ये बात पहले कह आए हैं अब यहां पर संक्षेप में इसी बात को आगे कहेंगे उसे कह रहे हैं जहां तहा प्रभु निंदा करे संन्यासी गण प्रभु की निंदा करते हैं वहां पर एक महाप्रभु का भक्त है महाराष्ट्री कोई ब्राह्मण है इस महाराष्ट्री ब्राह्मण को उस निंदा को सुनकर के बड़ी बात दुख हो कि महाप्रभु साक्षात भगवत स्वरूप है और ये उनकी उनको सामान्य सन्यासी समझ करके वो भी केशव भारती संप्रदाय का सन्यासी समझ करके भारती संप्रदाय का संन्यासी समझ रहे हैं इसलिए महाराष्ट्र ब्राह्मण को बड़ा दुख हो रहा है प्रभु स्वभाव ये तारे देखे संधिधाने स्वरूप अनुवाद तारे ईश्वर कर माने प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि जो निकट से श्री महाप्रभु को देखे वो महाप्रभु के स्वरूप का अनुभव करेगा और अनुभव करके उनको ईश्वर करके ही मानेगा पंथ कुछ लोग नहीं मान रहे हैं ईश्वर करके नहीं मान रहे हैं ये महाराष्ट्री ये चाह रहा है कि कौन सा ऐसा मौका मिले कौन प्रकारे पारो यदि एकत्र प्रकारत्रित कभी मैं इन सारे सन्यासियों को एक मंच पर एकत्रित कर दूं, एक स्थान पर एकत्रित कर दूं, तो इन्यासी गौर यहा भक्ते, तो महाप्रभु का दर्शन करके वे सारे सन्यासी काशी के महाप्रभु के भक्त हो जाएंगे ऐसा मध विचार करके इसने एक विचार किया विचार करके एक योजना बनाई उस महाराष्ट्री ब्राह्मण है सर्व काले मैं तो वाराणसी का निवास का रहने वाला हूं यहां के स्थायी लोगों में सभी सब, सभी काल में मैं वाराणसी में निवास करता हूं सर्व काल दुख पाव यहां न कौरिले परंतु तो, यहां के लोगों को देख देख करके निंदा सुन सुन करके मैं मन मन में अत्यंत अत्यंत दुख प्राप्त कर रहा हूं मुझे काशी में रहना है और यहां दुख ही प्राप्त करना है तो सर्वकाल दुख पाए यहां ना कर ले मैं इन सारे सन्यासियों को एक मंच पर एकत्रित नहीं करता हूं तो मुझे अत्यंत दुख की प्राप्ति होगी ऐसा सोच करके चिंत सन्यासी गणे उस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने यह विचार करके जितने भी सन्यासी गण हैं उन सबके मठ में जाकर के वहां पर निमंत्रण दिया कि महाराज कल हमारे यहां पर आप लोगों की भिक्षा है इसलिए आप सन्यासी गण पधारिये तो भक्त बनकर के सन्यासियों का सारे आश्रम में जाकर करके नौता दे करके ये महाराष्ट्र ब्राह्मण आ गए हैं तब ऐसे ही विप्र आय महाप्रभु स्थान है और नौता दे करके महाप्रभु के पास में भी ये ब्राह्मण महाराष्ट्र ब्राह्मण ये महाप्रभु के पास में आकर के कह रहा है कि महाराज सारे सन्यासी आएंगे और कल आपको भी मेरे घर पर आना है आप भी कृपा करके पधारिए सबको निमंत्रण दिया आप भी आइए ऐसा नहीं है कि आप नहीं आए तो खूब आग्रह करके महाप्रभु को निमंत्रण दे दिया हेन काली निंदा सुनि शेखर तपन दुख पाया प्रभु पौधे कैल निवेदन इसी समय श्री महाप्रभु की निंदा श्री शेखर शेखर जी और श्री तपन मिश्र ये भी तपन मिश्र भी वहां पर आ गए थे वहां पर उन्होंने ढाका में जब गए थे पहले गृहस्थ आश्रम में जब थे तब कहा था कि तुम काशी में पहुंचो पहुंचो मैं तुमसे मिलूंगा तो उस समय ये भी वहां पर आ गए तो श्री तवन मिश्र ये भी आ गए हैं इस समय महाप्रभु इनके अभी बालक का जन्म नहीं हुआ है रवनाथ भट्ट गोस्वामी का जन्म नहीं हुआ है तैयारी है आगे पीछे बस थोड़ा सा है तो ये काशी में आ गए हैं परंतु श्री रवनाथ भट्ट गोस्वामी वो अभी वहाँ पर वजमान तो हेन काले अभी अब उनका जन्म नहीं हुआ है या जन्म हुआ होगा तो बहुत छोटे होंगे अभी बालकी हेन काले ब्राह्मण ने आकर के निमंत्रण किया अनेक दैन्य आदि कर चरण अत्यंत दैन्य धारण करके महाप्रभु के चरणों को पकड़ करके बैठ गए हैं तबे महाप्रभु तारा निमंत्रण मांगे ला जब पैरी पकड़ लिए तो महाप्रभु ने इन सन्यासी के निमंत्रण को इन महाराष्ट्र ब्राह्मण के निमंत्रण को मान लिया है आठ दिन मध्यान करी तार घर गेला और दूसरे दिन निमंत्रण का जो दिन था उस दिन महाप्रभु ने अपने मध्यान के जो संध्या वंदन आदि जो भी सन्यासी के कार्य हैं मध्यान स्नान स्नान और अः ब्रह्मचिंतन इत्यादि जो कार्य हैं जो सन्यासियों के जो नियम है उन सन्यास के अपने नियमों का करके मध्यान्ह के, के कार्य को करके आप इनके घर में मध्यान्ह के समय गए तहां ये कई सन्यासी निस्तार। वहाँ पर श्री महाप्रभु ने सन्यासी जो है उन सन्यासियों का निस्तार किया है और जैसे महाप्रभु ने सिद्धांत स्थापित किया पंच तत्वाक्ष अच्छे विस्तार हम हमने आदलीला में पंच का जहां सिद्धांत निरूपण किया था उस समय महाप्रभु के उन सिद्धांतों का वहां पर वर्णन कर दिया है पंच का मतलब है श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु श्री, नित्यान श्री अद्विताचार्य श्री गदाधर और श्री श्रीनिवास ये पंच तत्वे हैं भक्त तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपम स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताक्षम नवमी भक्ति शक्ति तो ये पांच जो तत्व हैं उन पांच तत्वों का पहले निरूपण भूमिका के प्रसंग में ही हम निरूपण कर रहे हैं मंगलाचरण के अंतर्गत ही उनका निरूपण कराए हैं तो महाप्रभु ने इन सब का उद्धार किया ये विस्तार पूर्वक उसका वहा मंगलाचरण के प्रसंग में हम वर्णन कराए हैं कविराज गोस्वामी कह रहे हैं परंतु फिर भी ग्रंथ बाढ़े पुनरोक्ति हित कथन यदि उनको पूरा का पूरा यहां पर कहा जाएगा तो ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा इसलिए जो तर्क और शास्त्रार्थ वहां पर दिए गए थे उनको समझ लेना चाहिए इसलिए उनको पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वहां करिए लिखन पहले हम इसका वहां उल्लेख कर आए हैं तो ताे ये लिखन वहां पर जो चीज छूट गई है उसका यहां पर हम विवेचन करेंगे जो वहां पर छूट गया है जो कह दिया है उसका विवेचन नहीं करेंगे जो नहीं कहा है उसका विवेचन करेंगे क्योंकि न्याय का एक सिद्धांत है वो है अदग्ध दहनन न्याय अग्नि केवल ईधन के उस हिस्से को जलाती है जिसको उसने पहले नहीं जलायादक दहन न्याय जिसको जला चुकी है उसको नहीं जलाती है अग्नि तो यहां पर जो बात छूट गई है उसको यहां पर विशेष रूप से हम कहेंगे ये दिवसे प्रभु संन्यासी रे कृपा कैल से दिवसे हई थे ग्राम्य कोलाहोल हईल महाप्रभु आप तक छुपे छिपाए बैठे हुए थे बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं चंद्रशेखरगंड में कौन आया कौन गया कोई जानता ही नहीं माँ प्रभु को काशी के, के वो से ज्ञान के होला हाल में कोई जाने ही नहीं परंतु जब श्रीमद महाप्रभु श्री चंद्रशेखर इन सन्यासियों की बीच में गए इनकी सभा में कभी जाते नहीं थे आज ये सन्यासियों की बीच में गए उस दिन से श्री महाप्रभु का काशी में डंका पुज गया और सब लोग महाप्रभु की जय जयकार करने लगे से so, ये से प्रभु संन्यासी और कृपा कर जिस दिन महाप्रभु ने संयासियों के ऊपर कृपा की से देव दिवसे हईते ग्रामे कोलाहल हई उसी दिन ग्राम में अपूर् से कोलाहल हो गया लोके संघट आय से प्रभुते देखी थे मनुष्यों की भीड़ की भीड़ श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए नाना शास्त्र पंडित आए से शासन विचारिते और अनेक शास्त्रों के पंडित श्रीमद महाप्रभु के साथ में विचार करने के लिए भी आ रहे हैं शास्त्र विचार करने के लिए आए महाप्रभु पर सर्वशास्त्र खंडी प्रभु भक्ति करे सार सारे शास्त्रों का खंडन करके अंत में परम उपास्य तत्व भक्ति ही है श्री कृष्ण ही परम उपास्य तत्व है भक्ति ही पुरुषार्थ है और साधन भक्ति ही अवधेय है इन तीन चीजों का अनुपण किया कि नवधा भक्ति साधन भक्ति वह है अभिदेह कृष्ण प्रेम प्राप्ति यह है जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ और मुरली मनोहर वृजन श्री कृष्ण वे हैं उपास इस बात का महाप्रभु ने स्थापन किया संयुक्त वाक्य मन फेराय स्वभाव और महाप्रभु ने युक्तियां देकर के भी सबके मन को फिरा दिया जो शास्त्रार्थ है वो शास्त्रार्थ अत्यंत जो रूखा शास्त्रार्थ वो न होकर के युक्तियां देकर के महाप्रभु ने सबके मन को फिरा दिया न्याय और युक्तियों का वैष्णव भी प्रयोग करते हैं परंतु तो शुष्क न्याय शुष्क युक्तियों का प्रयोग न करके वे युक्त न्याय युक्त युक्तियों का प्रयोग करते हैं युक्त न्याय का मतलब है विषय समझ में आ जाए विचार को लेकर के शब्दों के विस्तार और उसके खंडों खंडों को लेकर के शब्दों को पकड़ करके व्याख्या न करके जितनी आवश्यक है उतने शब्दों की व्याख्या की जाएगी जो थीम है उसको कहीं प्रस्तुत किया जाए जो कथे है डॉक्टराइंस जो हैं जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाए शब्दों के उल्लाभ के झमेले में नहीं पड़ा जाए तो महाप्रभु ने उस समय शास्त्र सर्वशास्त्र प्रभु भक्ति करे सार सारे शास्त्रों का खंडन करके भक्ति को सार रूप में नियुक्त किया और सयुक्तिक वाक्य मन फिराए सभार जब टू द पॉइंट महाप्रभु युक्तियां दे रहे हैं उन आर्ग्यूमेंट युक्ति माने आर्ग्यूमेंट उन युक्तियों से सब का मन फिर जाए और सब ये कहने लगे कि ना ब्रह्म के गुणों को कहीं कम नहीं करना चाहिए ये कहकर कि ब्रह्म में गुण नहीं है ये ब्रह्म का अपमान होगा कोई गुणवान है और उसको उसके गुणों को नकार दिया जाए तो ये एक अपमान होगा तो संयुक्त वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य युक्ति सहित वाक्य श्रीमंत्र महाप्रभु दे रहे हैं और उपदेश देने के बाद में अंत में महाप्रभु ये कह रहे हैं कि कीर्तन करो कीर्तन करने से भक्ति उदय होगी साधन के रूप में फिर सबसे अंत में कीर्तन कराएं सब लोग हंसे गाय करें नीर्तन नर्तन उस समय महाप्रभु के उपदेश को सुनकर के सब हंसने लगे गाने लगे कहां तो विवेचन और तर्क और में फंसे हुए थे युक्तियों में फंसे हुए थे वेद के चिंतन में ये फंसे हुए थे वेदांत में पंत वेदांत के बाद में यहाँ पर सब नाच गा करके कीर्तन करने लगते हैं और ये विचार करते हैं कि कीर्तन करने से विवेक के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं बल्कि नवधा भक्ति में नवधा भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होगी नवधा भक्ति में भी कीर्तन भक्ति प्रधान है उस कीर्तन भक्ति करने से ही परम परम फल की प्राप्ति होगी प्रभु के प्रणत हाइल सं गण जितने भी सन्यासी गण हैं वे भी प्रभु के चरणारिंद में प्रणत हो रहे हैं और आत्म मध्य गोष्ठा कौरे छाणे अध्ययन और श्रेष्ठ वे सब गोष्ठी करते हुए विराजमान हैं संयासी गण भी आत्ममध्य माने मान के बीच में भी बैठकर के छान अध्ययन जो उपनिषद हैं उनके अध्ययन को छोड़कर के सब गण भी गोष्ठी करे गोष्ठी करते हुए विराजमान हो रहे हैं सबके बीच में अब प्रकाश आनंद शिष्य ए समान सभा मध्य कहे करिया सम्मान श्री प्रकाशानंद जी उनके एक शिष्य हैं तो प्रसंग चल रहा था जैसे पूर्व में कहा कि प्रकाशानंद कोई अन्य प्रकाशानंदी जो श्री गोपाल भट्ट जी के चाचा जो हैं हाँ प्रवधान वो ये नहीं हैं ये प्रकाशन बाद में प्रकाशन हुए ये तीन मत हैं कोई ये कह रहा है कि दो प्रकाशन थे कोई कह रहा है एक प्रकाशानंद थे मान्य जो गोपाल भटजी के चाचा हैं वे ही प्रकाशनंद हुए वे ही प्ररोधानंद हुए ये एक मत है दूसरा है नहीं गोपाल भटजी के चाचा वे अलग थे वे कहीं रामा नृत्य संप्रदाय से भी संबंधित रहे हैं है भक्त परंतु संन्यास ग्रहण करने के बाद में वे कहाँ गए उनका पता नहीं ये अद्वैत केवल अद्वैत का स्थापन करने वाले प्रकाशन अलग है महाप्रभु के प्रभाव से ये ही पूर्वोदार बन गए और बन करके जब ब्रिज में आए वृंदावन में आए और ये यहाँ रहे तब उनको वे ही श्री राधा सुधान थी श्री अः चैतन्य चंद चैतन्य की वंदना के चैतन चंदाम उनका और श्री अः वृंदावन शतक इनके वृंदावन की महिमा का गायन करें वृंदावन शतक को केवल ये नहीं समझना चाहिए कि वृंदावन शतक वृंदावन की महिमा का गायन है तथा वृंदावन शतक तो निकुंज का गायन है और जो जो निकुंज है वही ही ब्रनावन शतक है केवल खाली उनकी कहने की जो पद्धति है वो परिवर्तित हो गई है ये कहने लगेंगे आशिव्रिया लाल उनका सखी सखीगण लाल लड़ा तो विस्तार पूर्वक तो वर्णन करेंगे कि इनको हिडोरा जला रही हैं उनको कहीं शयन कराते हुए शैया पर ले जाकर के अभिसार कराते हुए विराजमान है ऐसे ही वृंदावन की वृंदना करूंगा एक बाकी जोड़ करके उसको वृंदावन के मोड़ देते हैं तत्व है वो बिल्कुल रस इसलिए चाहे महावाणी जी पढ़ लो चाहे श्री रूप गोस्वी के निकुंज रहस्य स्तव इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ लो और चाहे श्री वृंदावन शतक पढ़ लो ये सब निकुंज की गुण लीला का ही नूर न करने वाले हैं और सबका विषय वस्तु तो एक है कहीं निष्ठा श्री वृंदावन के माध्यम से श्री प्रियालाल के दिलास में की गई है कई राधिका चरण के माध्यम से श्री युगल के बिलास को जीवन का लक्ष्य स्थापित किया गया और कहीं श्री महाप्रभु की कृपा के द्वारा अनर्पित चरी भक्ति के रूप में श्री युगल का बिलास हमको प्राप्त हो यह स्थापित किया गया तीनों का जो प्रतिपाद्य है वो प्रतिपाद्य एक होकर के ही विराजमान ऐसे अपूर्व से बिलास करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो ये दूसरा मथ हुआ तीसरा एक मत है वो ये कह रहे हैं नहीं काशी के प्रकाशन भी मां प्रभु के वचन को सुन करके उनने विचार किया कि मोक्ष साधन संपत्ति में भक्ति ही बड़ी है इसलिए भक्ति को आदर दे रहे हैं और भक्ति को आदर देकर के फिर वे कहीं चले अभी तक जो भगवत स्वरूप को वे कृत और माइक समझ रहे थे माइक समझना उन्हें बंद कर दिया ये उनमें रेक्टिफिकेशन हुआ ये उनमें सुधार हो गया तो तीन अलग हैं वृंदावन के प्रकाशन कोई अलग है व्या और प्रकाशानंद वे अन्य सन्यासी जैसे होते हैं वैसे सन्यासी हैं और सन्यासी कुछ सन्यासी होते हैं जो शुष्क सन्यासी हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है उनको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है क्योंकि भगवान के स्वरूप को वे माइक समझ लेते हैं इसलिए भगवत अपराधी होने पर उनको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है वे सन्यासी मुक्तम मन्य हैं, मुक्त नहीं हैं, परंतु मुक्तम मन्य से महाप्रभु की कृपा के द्वारा ये प्रकाशानंद मुक्त हो गए परंतु उनके जीवन का लक्ष्य वही संन्यास रहा केवल उनमें जो एक कमी थी वो कमी दूर हो गई और ये जो सन्यासी हैं ये प्रकाशानंद प्रबोधानंद अलग है परंतु सामान्यतः वृंदावन के जितने भी रसिक जन हैं उन रसिक जनों की मान्यता यही है कि प्रकाशानंद ही प्रबोधानंद हुए ये एक सर्व सर्व स्वीकृत जो मत है वो ये है उन प्रकाश प्रबोधानंद को अलग मान लेंगे प्रकाशन प्रकाशानंद ही प्रबोधान हुए ये सर्वमात है, है। पंत श्री नारायण गोस्वामी महाराज उनने तीन को अलग अलग माना वे कह रहे हैं कि मने गदा, उनके गोपाल भट्ट जी के चाचा अलग हैं काशी के प्रकाशानंद अलग हैं और जो वृंदावन की रचना कर रहे हैं उन वे प्रबोधान जी कोई अलग हैं इनका पूर्व जन्म क्या है पूर्व चरित्र क्या है उसका पता नहीं तो इस तरह का भी ये, ये तीन मत जो है वो तीन मत कही है परंतु तो श्री प्रोध जी का जो वर्तमान में हमें जो तीन महारत्न मिल रहे हैं वो अद्भुत हैं वो अद्भुत चाहे चैतन्य चंद्राम हो चाहे राधा सुधां हो और चाहे श्री वृंदावन शतक हो इनमें गुह श्री निकुंज लीला उनका जितना सुंदर वर्णन किया गया है वो वर्णन अपूर्व होकर के विराजमान है ग्रंथ के आकार ग्रंथ की भाषा इन सबों को देख करके श्री राधा सुना भी श्री वृंदावन शतक और श्री राधा सुना इन दोनों की शैली और कथ दोनों एकदम एक हैं। इसलिए ये एक व्यक्ति की ही कृति प्राप्त होते हैं एक व्यक्ति की ही कृति माने जाते हैं श्री प्रकाशन के एक शिष्य हैं उन्होंने अत्यंत सम्मान किया और सभा मध्ये कहे प्रभुर कौरिया सम्मान सभा के बीच में श्री प्रभु का सम्मान ये अत्यंत अत्यंत कर रहे हैं महाप्रभु गए सारी सभा बैठी हुई है पहले बैंन कराई प्रथम आदल लीला में कि उसमें सारी सभा बैठी हुई है महाप्रभु जहां पर संन्यासी गण अपने चरणों का प्रक्षालन करें उसके पास में पाद प्रक्षालन के स्थान पर ही बैठ गए श्री प्रकाशन जी ने देखा और कह रहे हैं कि श्रीपाद आप कैसे बैठिए आइए आइए वहां नहीं नहीं वहां नहीं यहां पर मंच के ऊपर आकर के बैठिए इसे स्वयं आए और हाथ पकड़ करके श्री महाप्रभु को पधरा करके अपने पास में विराजमान किया मंच के ऊपर विराजमान किया और महाप्रभु के सामने अपूर्व भगवत साक्षात भगवत स्वरूप है तो उनके तेज के आगे अन्य जो सन्यासी है उन सबों का तेज फीका पड़ गया है तो ये तो श्री कृष्ण चैतन्य है साक्षात नारायण व्यास सूत्र अर्थ और अति मनोरम तो श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात नारायण है बोले आप तो नारायण है सब लोग ये सब सन्यासी सबको नारायण कहते हैं नमो नारायण करके सबको प्रणाम करते हैं नारायण है सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति ये श्रीमद गीता का जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना ये सन्यासियों का स्वभाव है परन्तु ये हृदय से कह रहा है ये जो प्रकाशन जी के शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात नारायण हो करके ही नारायण ही है श्री कृष्ण ही चैतन्य हुए चैतन्य ही नारायण चैतन्य के ही और एक नारायण और वे नारायण ही व्यास सूत्र अर्थ करे अति मनोरम ये व्यास सूत्र के अत्यंत वेदांत सूत्रों के हरेक्राही श्रीमद महाप्रभु ये अर्थ करते हैं उपनिषे करे मोक्षार्थ व्याख्यांत ये पर दे रहे हैं कि ये जो महापुरुष आए हैं इनका नाम कृष्ण चैतन्य देव है साक्षात नारायणी है और ये उपनिषद और वेदों के अत्यंत मधुर मुख्य अर्थ का व्याख्यान करते हैं गौण अर्थ का व्याख्यान नहीं करते हैं लक्षार्थ का व्याख्यान नहीं करते हैं लक्षार्थ के रूप में वेद का व्याख्यान न करके ये अर्धा के द्वारा वेद का व्याख्यान करते हैं ंडित लोके जोड़ाए मन काम ये बात सुनकर के महाप्रभु की प्रशंसा सबको परम आनंद की प्राप्ति हुई सूत्र उपनिषद छाडिया आचार्य कल्पना करे आग्रह कर बोलिए इनका ये मत है कि शंकराचार्य ने आचार्य के मत की कल्पना मात्र की आचार्य ने कल्पना मात्र की और सूत्रों का ब्रह्म सूत्रों का और उपनिषदों का जो मुख्य अर्थ है उसको छोड़कर के कल्पना के द्वारा उन्होंने कहीं व्याख्या की है लक्षणावृत्ति के द्वारा वो उचित नहीं है जैसे तत्व इसमें श्री शंकराचार्य भाग लक्षणा का प्रयोग करते हैं भाग लक्षण का मतलब है किसी बाक्य के आधे अर्थ को तो ग्रहण करो और आधे को अविधा ग्रहण करो आधे को लक्षण से ग्रहण करो अविधा माने साक्षा संकेतित अर्थ आयम घटा एयम है ये साक्षा संकेतित जो सामने दिख रहा है उसको हम कहेंगे अविधा साक्षात संकेतित अर्थ को अविधा कहेंगे लक्षण कहेंगे जहां मुख्य अर्थ में बाधा आ जाए तब कोई दूसरा अर्थ लिया जाए उसका नाम लक्षणा है मुख्य अर्थ में बाधा आने पर अन्य अर्थ को जहां ग्रहण किया जाए कोई विद्यार्थी बड़ा बहादुर है और गुरु जी क्या सार मेरे शेर तो आदमी शेर कैसे होगा आदमी के दो पैर हैं शेर नहीं हो सकता है तो शेर का अर्थ पशु नहीं लिया जाएगा शेर का अर्थ बहादुर लिया जाएगा या कोई विद्यार्थी कक्षा में अत्यंत डल है तो कहा जाए कि ये बिल्कुल बालिक देश का ये विद्यार्थी बिल्कुल बैल है तो वहां पर अब आदमी बैल कैसे हो जाएगा तो ये तो बैल का अर्थ बैल ना लेकर के मूर्ख या पशु है ऐसा कह दिया जाए वो का वाह कहा ये वाहक नाम का जो विद्यार्थी है ये गो माने बैल है तो बैल का अर्थ बैल न होकर के बैल का अर्थ लिया जाएगा मूर्ख तो इसको मुख्य अर्थ को छोड़ करके आधा अर्थ को लिया जाए उसको लक्षणा कहेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आधा अर्थ ले लिया जाता है आधा छोड़ दिया जाता है ये तीसरी की स्थिति हुई जैसे स्वयं देवदत्ता इसको हम कहेंगे भाग लक्षणा तो तीन अर्थ हुए एक अर्थ हुआ अविधा जहां पर साक्षात संकेतित अर्थ है कि मनुष्य है ये अविधा अर्थ तो हो गया बाई, बाई का इसमें लक्षणा हो गई कि ये मूर्ख है गो का अर्थ मूर्ख मूर्ख लिया एक अर्थ है जहां पर कि दोनों अर्थों में आधा लिया जाए आधा छोड़ दिया जाए जैसे स्वयं देव दत्ता देवदत्त नाम का एक व्यक्ति था वो बचपन में देखा बड़ा स्मार्ट बड़ा ताकतदार उछलकूद करने वाला बड़ा होशार बीमा हो गया अब लठिया लेकर के चल रहा है पहचाने में नहीं आया कौन है फिर अरे ध्यान और देवदत्ता ये तो वही देवदत्त है तो इसमें तत्काल देश विशिष्ट देवदत्त का त्याग कर दिया उसके गुणों का त्याग कर दिया और तत्काल ए देश में उसके जो गुण हैं उनका त्याग कर दिया परंतु तो देवदत्त अंश को ग्रहण कर दिया देवदत्त वही है जो देवदत्त वही है परंतु तो सो और अयम सो का मतलब है तत्काल तत्देश में उसके जो गुण थे वो अयम का तापकर है इस काल में और इस समय उसके जो गुण हैं तो इन दोनों गुणों का त्याग कर दिया जाए देवदत्त के अंश में वो है ऐसे ही तु तो मसी अरे जीव तू ब्रह्म ही है ऐसा यहां कहा गया तो जीव है अल्पज्ञ अल्प ईश्वर और ईश्वर है है सर्वज्ञ सर्वेश्वर तो ईश्वर की सर्वज्ञ सर्वेश्वर तक त्याग कर दिया जाए और जीव की अल्पज्ञ अल्पेश्वर तक त्याग कर दिया जाए तो चैतन्य अंश में जीव और ईश्वर एक है तो भाग लक्षण का मतलब है जहाज जाल लक्षणा जात्मा ने कुछ छोड़ा और अजात्मा ने कुछ नहीं छोड़ा कुछ छोड़ा जाए आधा छोड़ा जाए आधा ग्रहण कर लिया जाए स्वयं देवदत्त में उस समय उसकी जो दशा थी और इस समय इसकी जो दशा है उन दोनों को छोड़ दिया जाए और देवदत्तांशु जा को ग्रहण जा कर लिया जाए इसको भाग लक्षणा या जह जहल लक्षणा कहा जाएगा तो जान जल लक्षण के माध्यम से स्वयं देवदत्त कहकर के स्थापन किया जा रहा है तो श्री उपनिषद करें मुख्यार्थ व्याख्यान ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो हैं साक्षात नारायण ये उपनिषदों के मुख्य अर्थ का व्याख्यान करते हैं और तत्त्वमसी का अर्थ ये वो स्वीकार नहीं करते हैं तत्त्वमसी का यह अर्थ स्वीकार करते हैं तत्व मसी का अर्थ स्वीकार करते हैं कि तस्त्व मसी, है। मसी, मसी, है। तो मसी तो उसे ईश्वर का ही अंश है तस्त्व मसीह इस अर्थ को वे स्वीकार करते हैं तस्तवसी कोई बाहर आई है अच्छा ठीक हाँ तो तस्यत्व मसी वो तुम उनके अंश हो या तत्व असी तुम हो शक्ति ईश्वर है शक्तिमान तेरत्वी ईश्वर की शक्ति के कारण ही तू कार्य कर रहा है तृतीय विभक्ति चतुर्थी व्यक्ति तस्मी तम असी अस्थि असी तू तस्म ईश्वर की सेवा के लिए तुझे एक शरीर दिया गया है तस्मात्मसी ईश्वर ही तेरी रचना करने वाला है ऐसे पंचमी विभक्ति और मुख्य अर्थ होगा तस्त तो तू ईश्वर का दास है और तस्मिन तोमसी यह अर्थ भी हो जाएगा तू ईश्वर में ही निवास कर रहा है इसमें प्रकार तत्व मसीह के सभी विभक्तियों में का अर्थ हो जाएंगे अंशांशी होकर के एक है तू उनकी सेवा करने के लिए है उसके कारण ही उनने अपनी शक्ति से ही तेरी रचना की है वे तेरे निमित्त कारण होकर के कुमार होकर के जगत के जीव जगत के वे कुमार होकर के विराजमान है तस्मात तोमसी निमित्त कारण तस्मात माने निमित्त कारण वे ही है तस्य तोमसी तू उनका अंश है तस्मिन तोमसी वे आश्रय होकर के विराजमान है इस प्रकार मुख्य अर्थ मिल है मुख्य अर्थ से जब अर्थ निकल रहा है तो फिर अनावश्यक लक्षण का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है कि मुख्य अर्थ से संबंधित कोई दूसरा अर्थ किया जाए भाई लक्षण का प्रयोग तो तब किया जाएगा जब मुख्य अर्थ में बाधा है यहां पर बाधा है ही नहीं इसलिए लक्षण का प्रयोग क्यों किया है? गौर बाहिक बाहिक देश का रहने वाला जो विद्यार्थी है ये बैल है गधा है बैल है तू तो गधाए ऐसे गुरुजी डांट रहे हैं शिष्य को तो आदमी तो गधा नहीं हो सकता है मुख्य में बाधा हुई तब बेल का गर्थ मूर्ख लिया गया यहां पर मुख्य में बाधा है ही नहीं सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है इसके लक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं है शून्य पंडित लोग जोड़ाए मन काम महाप्रभु की इस प्रशंसा को सुनकर के जितने भी वहां के लोग थे उन सबों के मन काम अत्यंत अत्यंत संतुष्ट हो गए सूत्र मुख्यार्थ छाड़िया, आचार कल्पना करे आग्रह करिया। वो प्रकाशन का शिष्य कह रहा है कि इनका ऐसा मत है कि सूत्र उपनिषद उपनिषद इनके मुख्य अर्थ को छोड़ करके शंकराचार्य ने जो भाग लक्षण या जाल लक्षण का प्रयोग किया वह केवल आग्रह करके वे ऐसा कर रहे हैं वो मुख्य अर्थ नहीं है आचार्य कल्पित अर्थ पंडित ये सुने मुखे हौई हौई करे कर दे न माने इनका ये मत है कृष्णचित्र का कृष्णचंद का परिचय देते हुए इंट्रोड्यूस करते हुए उस सभा में वो जो आ, प्रकाशन का एक शिष्य जो है वो शिष्य एक व्यक्ति वो महाप्रभु का परिचय सम्मान करते हुए सभा में कह रहा है कि देखो इनका ऐसा मत है कि आचार्य ने जो अर्थ किए उसको जब पंडित सुनते हैं तो मुंह से ठीक है हाँ हाँ हा हाँ, ये भी हो ये भी ठीक है ऐसा कहते हैं तो मन से नहीं मानते हैं क्यों कन्विंस नहीं होते मुंह से भले कहते हैं क्या ठीक है ठीक है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि मुंह से कहना पड़ता है परंतु मन नहीं मानता है उसको स्वीकार करने में बीमार से बचने के लिए हाय हाय मुखे हाय हाय कहे मुंह से केवल हां हां ठीक है ठीक हाँ हाँ। है ठीक है, है ऐसा कह रहे हैं परंतु हृदय न माने हृदय से नहीं मानते श्री कृष्ण चैतन ने वाक्य दृढ़ सत्य माने परंतु मैं अपनी बात कह रहा हूं मैं कि किसी को बुरा बुड़ मत मानना वो व्यक्ति इंट्रोड्यूस कराते हुए महाप्रभु कह रहा है कि मैं अपनी बात कह रहा हूं कि श्री कृष्ण चैतन्य के वाक्य इनको मैं सत्य कर मुझे ऐसा लगता है एकदम मेरे हृदय में चुभ गए हैं और हृदय में बैठ गए हैं इन वचनों को मैं सत्य करके मानता हूं कल काले संसार संन्यासे सार नहीं जाने कलयुग में केवल संन्यास माने वल ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी मुझे ऐसा नहीं लगता है उस व्यक्ति ने अपने मन की बात को भी जो पर्सनल बात है उसको भी शेयर कर लिया कह दिया कि कल युग में एक तो सन्यासी नहीं हो सकता है ज्ञान के लिए सन्यास बहुत आवश्यक है साक्षम योगम च वैराग्यम तपो भक्तिश्च केश पंच विद्या से सांक्ष योग वैराग्य तप और भक्ति ये पांच प्रकार की विद्या जब तक नहीं आएगी तब तक सन्यास फलीभूत नहीं होगा सबसे पहले सन्यास और त्याग इन दो की बात को समझे सन्यास का तात्पर्य है कर्म का स्वरूप तहत त्याग इसका नाम है सन्यास त्याग का अर्थ है कर्म का फिजिकली त्याग नहीं है परंतु तो कर्म में साधन बुद्धि का त्याग इसका नाम है सन्यास और गीता में यह कहा गया विशेष रूप से सन्यास की अपेक्षा त्याग बड़ी वस्तु है सन्यास बड़ी वस्तु नहीं है कर्म का स्वरूप तर त्याग किया जाए यह बड़ी वस्तु नहीं है कर्म में साधन बुद्धि का त्याग किया जाए यह बड़ी वस्तु है इसी का नाम है विद्युत सन्यास एक है लिंग सन्यास दूसरे को कहेंगे विद्युत सन्यास लिंग सन्यास कहते हैं जहां पर रक्त वस्त्र धारण करके दंड लेकर के योग पट्ट धारण करके कोई व्यक्ति विराजमान हो उसका नाम है लिंग माने चिन्ह सन्यास के चिन्हों को धारण करके कोई विराजमान हो उसका नाम है लिंग संन्यास तो लिंग संन्यास बड़ी बात नहीं है लिंग संयासी को भी जिसने सन्यास दंड ग्रहण कर लिया है भगवा कपड़ा धारण कर लिए हैं उसको भी कहीं जो युक्त है, संन्यास है विद्वत सन्यास उसको धारण करना चाहिए विद्युत संन्यास कोई भी धारण कर सकता है भले गृहस्थी में है परंतु विद्वत संन्यास धारण कर सकता है गृहस्थी में रहती वो तो विद्वत संन्यास सबके लिए है विद्वत संन्यास का तात्पर्य है संसार की असारता का त्याग करना ये विचार करना कि ये संसार और शरीर ईश्वर ने मुझे एक नौकर के रूप में प्रदान किया है नौकर का पालन करूंगा मैं नौकर उनको वेतन दूंगा भोजन कराऊंगा उसको साल में दो ड्रेस भी दी जाएंगी तीन ड्रेस भी दी जाएंगी बीमा पड़ेगा तो उसको मेडिकल अलाउंस भी दिया जाएगा उसका इलाज भी कराया जाएगा उसको रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर भी दिया जाएगा नौकर के लिए उसको कन्वीनियंस चार्ज भी दिए जाएंगे एक्सीडेंटल चार्ज भी वो कहीं जाएगा तो एक्सीडेंटल चार्ज भी उसको दिया जाएगा भाई कहीं रिक्शे में बैठने की जरूरत पड़ी तो कहां से खर्च करेगा बेचार जाना है तुम्हारे काम से खर्च कहां से करेगा तो उसको एक्सीडेंटल चार्ज भी दिए जाएंगे परंतु तो नौकर है नौकर नौकर मालिक नहीं है उसको नौकर की तरह से उसको अपने सिर के ऊपर नहीं बैठाया जाएगा ऐसे ये शरीर मुझे ठाकुर की सेवा करने के लिए प्रदान किया गया दे के साथ में यह दैहिक जो कुछ भी दिख रहा है यह भी ठाकुर की सेवा के लिए दिया गया परंतु तो यह मेरे जीवन का लक्ष्य हो जाए ये नौकरी मेरा शरीर ही मेरे जीवन का लक्ष्य हो जाए यह कभी भी नहीं माना जाएगा शरीर को हम लक्ष्य देहात्म देह को ही आत्मा मान ले देहात्म बुद्धि इसको नहीं किया जाएगा तो ये हुआ सन्यास की बात तो सबसे पहली बात जो आई यहां पर आई सन्यास और त्याग इनमें भगवदगीता में कहा कि कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्म त्याग ज्यादा श्रेष्ठ है एक बात कही अब संन्यास जो है वह संन्यास कल में उसको निभाना यह बहुत कठिन है इसलिए कहीं शास्त्रों में यह भी कह दिया गया कि कलयुग में पांच चीजों का वर्जन कहीं शास्त्र में किया गया जो अश्वेधम गवालम्भम अश्वेध यज्ञ इतना बड़ा यज्ञ नहीं किया जा सकता है गवालम्भम गोमेध यज्ञ वो नहीं किया जा सकता है उसमें केवल पशु का स्पर्श करके छोड़ा जाएगा उसको स्लॉटर नहीं किया जाएगा मारा नहीं जाएगा उसका पशु हिंसा यज्ञ में कलयुग में निषेध हुई तो अश्वेध हम गवालम्बम श्राद्ध में पल्य श्राद्ध में मांस का साक्षात प्रयोग करना मांस का प्रयोग न करके कल में शास्त्र मानसिक जगह उर्द की दाल का प्रयोग किया जाएगा अनुकल्प का प्रयोग किया जाएगा तीसरी चीज है आ, न, जो आ, अनुकल्प जो है उसका प्रयोग किया जाएगा देवर के द्वारा नियोग प्राप्त करना यह भी कलयुग में निषेध है देवराज्य सूत्रोत्पत्ति का भी कलयुग में निषेध किया गया और सन्यासन तो अश्वेधन गवालंबन संपत्ति ही कलयुग कल निषेध कलयुग में ये पांच चीज निषि हो गई और इनका साक्षात प्रयोग नहीं होगा सत्युग इत्यादि में प्रयोग रहा होगा और उस समय मंत्रों में इतनी सामर्थ्य थी मंत्र धारण करने वालों में इतनी सामर्थ्य थी कि जिस पशु को वे यज्ञ समाप्त करते थे बलिदान देते थे उसे स्वर्ग पहुंचा देते थे उसे उत्तम गति पशु योनि से मुक्त करा करके उसको अधिक श्रेष्ठ गति प्राप्त करा तो प्राप्त कराना तो संबंध नहीं है परंतु श्रेष्ठ गति उसको प्राप्त करा देते थे उसको दोबारा जलाश की उनमें सामर्थ्य थी परंतु कल युग में ये नहीं तो यहाँ पर कल काले संसार नहीं आए सन्यासी ही हम सबको धारण करना चाहिए कल काल में सन्यास वह नहीं किया जाएगा ऐसे शिव महाप्रभु की उसने परिचय प्रदान किया और महाप्रभु की महिमा का गायन करते हुए कह रहे हैं कि हरे नाम श्लोक यही कौरे व्याख्या इन्होंने हरे नाम श्लोक की व्याख्या की और हरे नाम श्लोक की जो मह, महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं उसको आगे निरूपण करेंगे तो महाप्रभु का यह सुंदर परिचय श्री प्रकाशन के एक शिष्य ने महाप्रभु का परिचय प्रदान किया और परिचय क्या है श्रीमंद महाप्रभु के गुणों का गायन और महाप्रभु के स्वरूप का उसने कृपा के द्वारा गायन किया है इस बात को सुनकर के सब भक्तगणों को वहां की जितनी भी सभा थी उसको परम परम आनंद की प्राप्ति हुई और श्रीमंद महाप्रभु ने उस समय श्री प्रकाशानंद जी उनके साथ में वार्तालाप करते हुए श्री शंकराचार्य का जो केवलाद्वैत द्वित बात था और जो शारीरिक भाष्य शारीरिक भाष्य का मतलब है कि उसमें ब्रह्म में भ्रम के कारण शरीर की प्राप्ति हुई भगवत स्वरूप को भ्रम के कारण भगवान का स्वरूप आया नाम नामधाम लीला पढ़कर ये शारीरिक जो वस्तुएं है ये माया के कारण भ्रम के कारण प्राप्त आई इसलिए उस भाष्य का नाम शारीरिक भाष्य लिखा उसका इन्होंने शिव महाप्रभु ने उस समय जैसे खंडन किया वो दार्शनिक सिद्धांत आगे दूर पर करेगा बोलो वृद्धावंद हरि लाल गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय लिताय गौर हरि हरि जय हरिहरिरा तुम आपने ग्रंथ का बताया था का तुम्ण तुम्ण संगेत, संगेत, गर्ण गर्ण का ना निपुंज का जो लिया सखी उन्होंने देश श्री किया अपने बड़े श्री गदावर गोस्वामी उनको रंगदेवी जी का स्वरूप संगीत माधव की रचना भी किया So uh, yeah, how yeah. did you book? So, Krishna and the Prabhu has. Yeah. yeah. It's question. <laughs> yes, yes, yes, yes, yes. He says, well, if you don't mind, please help me understand and all of those. What is the difference? The difference between Maya Va and Brahma Va. Maya Va and Brahma Va. Of course, there is very much difference. Brahma Va says that she uh, Krishna has so many shakti powers. And due to powers, Shri Krishna has potentiality of various powers. That means uh, he has uh, the Tatwasasha Shakti, he has the Bhairanga Shakti, he has the Swabhava Shakti. And due to that, all creations, that means the creation of Shri Brindavan, creation of various uh, numberless jeev, so many uh, jeev, and the creation of uh, this world all thing is uh, actual they are not uh, a illusion but maya vat says that this jagat and jiva both are illusion so that is the main difference if we will consider the jiva as a, a uh, illusion, illusion or this jagat is a bhram actually it does not exist that will called maya and also they don't accept the person of krishna when he comes in this world and they also say that uh, shri, when shri krishna came he is he uh, says uh, namdham muktila paraka all an illusion because prabhuma actually does not have this figure so that is the main thing so mayavadi is uh, refusing refusing the power power, oh, power and uh, whatever duality is being seen that is due to the illusion due to the bram but uh, brahma vasis that everything is bram and bram has this uh, potential that if he want to manifest a thing then he will manifest and if he is uh, not interested then he will not manifest his uh, thing as the a wealthy person sometimes uh, shows his uh, assets sometimes not Mm -hmm. but the ethics are real yes. those are not illusion illusion that is to be mm -hmm. or um, one more mm -hmm. just like there is various vaishnava sampradaya darshanas mm -hmm. is there also various types of advaita darshanas just yes. mm -hmm. bei darshan and so also have so many sampradayas do mm -hmm. tensions also helps assume supply uh, sometimes uh the, they say that uh, uh the prana the weight the 20 that is coming from shri krishna or the uh, eternal uh animate uh, yes. and sometimes they says that uh, The things are separately they exist. As sankirttattva says that sankirttattva is dwaitvadi darshan, but sankirttattva says that bhumi is another thing, sattvaguni is second thing, rajoguni is the third thing, amoguni is the fourth thing, and everything that means jeev and jaga, jeev and maya, they took took it as a, a separate thing. But uh, uh, sometimes they say, uh, as Bhaskar says, that uh, though it is and dwel, Shuddha dwaita or dwaita uh, dwaita uh, or Vishista dwaita, so adwaita is there. There is actually the main thing is not different from Brind. But the dwelty is the power of. Uh, shakti of uh, bhrum and they are uh, actual they are not uh, illusion are but sometimes sometimes sometime shankracharya says that jagat is illusion that dvaita vadi darshan says material dash says that ishwar is the creator of the world one cosmos but he is not himself uh, jagat jagati is another thing and the creator is other thing the pitcher maker kumhar is other thing the clay is other thing but krishna always says that no she uh, kumhar mitti aur chaak the machine mechanic and matter all the things are the same sure, so sure. that is uh, difference all the things are uh, coming of a uh, uh, as a param as okay. a shakti so they uh, describes it as shakti okay. so that is difference so uh, duality of dvaita bad is also has so many uh, sampraday sometimes they says that uh, there is nothing everything is uh, uh, this world so that is also dvaita ish. ishwar is the creator and this is the only creation no other patient will be ever being but existing and neither the other patient will be ever will be comes oh so as a islam as a christianity it says that this creation is the only creation and we have got this life this life is the only life oh we will not get ever the next life next oh life We will be with this our grandmother in the next. Yes. <laughs> <Yeah>. <laughs> so this is the only thing, isn't it? How we are much more eating people. <laughs> hey. Now one more, last one. Is it a uh, request? The Parinaavad. Huh. That is one. That time ID. Huh. And the Varthavad. Huh. Another ID. Huh. is id is the same id is asking no no no these both have different satatvatonya tha pratha vyavarti tyavidhi eti prakaritya vidhi eti and atatvatonya tha pratha vyavarti tyavidhi eti the definition of vyavartma or parinamva is where one thing is uh, actually takes the other form that means as uh, the milk becomes Paramba. that is pariram baba and in the river rope a person is having the illusion that it is snake serpent so that is river baba actually the rope will never become snake cannot be snake but he is thinking it to be snake so that is the billa so bibarti is based on the illusion while uh, vikara is the it is transformation so one uh, is uh, based on transformation and other is based on that illusion so that is the difference between dvartva and uh, vikara parinama vah parinama so shakti parinama va so we always accept uh, parinama She Krishna has a uh, bhairanga shakti, and in bhairanga shakti, the bhairang shakti is uh, manifesting herself as uh, the uh, uh, five things matters. So that is prana. Not that he changes, but the energy. Yes. Very beautiful. prays okay, very happy this ananda parva thank you is an parva a great scholar and <laughs> yes sir uh, uh, so Jai, if we, if we, especially, so she chai a fair as a specialty to the philology because in the ancient by the professor by yes so, your option sankara is sankara himself shiva ji yes satsang yes this is up sankara is the incarnation of shiva ji and shri krishna has ordered shubhik bhagwan shiv that you go and to uh confuse the persons mm -hmm. you make the person confused so to make confused you uh, uh establish the devartma the illusion maya vat best understands yes then again so that so that uh, uh the baudhamat so the main thing is uh, opesh uh, shankracharya and bhagwan buddha the difference is that that uh, bhagwan buddha took the whole things whole past um, uh, things without coming from abhav they are not coming from any source okay. uh power they are coming from abhav from zero shunny everything is coming out and for a moment it is appearing it is manifested and on the next moment zero it will uh, septumulse okay. it will uh, dilute so, so, so, so, so yes chanakya vigyan baba for for a moment one thing is manifested and on the other moment that is uh, vanished so that but sri uh, shankracharya has established everything that uh, that shunya is not a uh, absence shunya is a compound form of everything so bhavatmaka the prana is bhavatmaka but the shunya shunya va is abhavatmaka it is denied and so in uh, that alavashun sri shankara charvar has established the, the potential to offer all bhav right. so that is a difference right. and that is the uh, contribution of sri shankara charvar that he has uh, taken the thing from zero uh, uh, from, from zero to, to... From zero. but that zero is uh, always having the negative mode and uh gnanmo yeah. but he says that everything is in that zero, zero. so zero okay he came from zero to one yes yes <laughs> <laughs> to zero to one. <laughs> <laughs> <laughs> i shall not. so 2 3 4 5 6 7 0 yeah krishna and you are near ha acha nahi kya nahi ha chalna sorry thing